आत्मन विभुत्व लोकांतर गमनाधिगम कथम घटे था आत्मा विभु सिद्ध हो गया विभु जब होगा इस लोक से अन्य लोकों को जाता है स्वर्ग को नरक आदि को जाएगा गमनादिगम गमन और आगमन ये कैसे संभव होगा विभु में क्रिया नहीं होती है तो कैसे लोकांतर गमन आदि होगा जो परिचिन्न है एकत्र है अन्यत्र नहीं तो वहा गमन होगा तो विभु सर्वव्यापक सर्वत्र है फिर गमन आगमन कैसे बनेगा इत्याशं अस्मिन देहे कर्मवसाद इच्छा उत्पत्तु सत्यान इसी सर्व में पुण्य पाप अदृष्ट के कारण इच्छा देश प्रयत्न धर्म धर्म सब होते हैं उत्पत् सत्यान अत्र आत्मनो अवस्थान आदि व्यवहार आत्मा व्यापक तो सर्वत्र है देह में सुख दुख इच्छा आदि उत्पत्ति होने से ये देह में जीवात्मा है ऐसे व्यवहार होता है सर्वव्यापक होने पर भी देह में है अवस्थाना आदि अवस्थाना है मर गया तो इच्छा आदि नहीं मर गया गमनागम व्यवहार गवन होता है इसी प्रकार कर्म बसात लोकांतर देहांत उत्पत्तु अन्य कर्म पुण्य कर्म से स्वर्ग में देह बनेगा तो वहाँ तदव से नत्म जैसे आकाश के अंदर बाहर कितने घट के अंदर रहेगा <स्णिण> इसी प्रकार इसी देह में आत्मा है सर्व व्यापक होने से स्वर्ग में जो सर्व बनेगा उसके अंदर भी आत्मा है तो तो देहावचन आत्मा में सुख दुख उत्पन्न होगा आपका आत्मा व्यापक होने पर भी पत्थर के अंदर आपका आत्मा रहेगा वहाँ सुख दुखोत्पन्न होता है <स्णिण> नहीं होता है आपके देहावच्न आत्मा में सुख दुख होता है ठीक इसी प्रकार व्यापार होने पर भी देहा आत्मा में सुख दुख होता है अब यहाँ से जो स्वर्ग जाएगा स्वर्ग में स्वर्ग बनेगा तब तो देहा अवश्य सुख दुख उत्पन्न होगा तो वहां आत्मा है सुख दुख होता है ऐसे व्यवहार हो जाएगा कर्म वसाद, साथ कर्म से ही कौन नरक जाएगा कौन स्वर्ग जाएगा ये पूछा जाएगा तुम्हें कहाँ जाना चाहते हो ये कर्म अपने आप ही धकेल करके ले लेगा ले पुण्यपाप कर्म पाप कर्म है तो नीचे ले लेगा नीचे खाली न रोक नहीं पशु पक्षी कीट पतंग पतंग वृक्ष ये सब भी बनना पड़ता है ऐसे ध्यान रखना है ये वो पाप कर्म करेंगे तो आगे नीचे गति होगी कर्म करेंगे तो ऊर्धव गति होती जन्म मरण चक्र चलता है और ज्ञान होगा तो ये संसार जन्म मरण चक्र से छुटकारा मिलेगी देहांत उत्पत्तो तदवचिन्न आत्मा प्रदेश तदवचिन्न देहा अवचिन्न आत्मा में सुखादि उत्पत्ति होगी सुखादि उत्पत्ति वसाद उत्पत्ति के कारण पत्र आत्मन गमनादि व्यवहार यह गमन आदि कहा गया वस्तुता गमन नहीं है वहां देह बना सुख दुख उत्पन्न होता है तो कहा गया ये स्वर्ग चला गया अभी चैत्र याग करता है मरने के बाद स्वर्ग में उसका स्वर्ग बनेगा वो स्वर्यावच्छिन्न आत्मा में सुख दुख उत्पन्न होगा तो कहते अभी स्वर्ग चला गया ऐसे कहा जाएगा पदवच्छिन्नात्मा पद से सुखादि उत्पत्ति वसाद जो नर्क चल जाएगा वहाँ नरक में उसका स्वर्ग बनेगा वहां दुख उत्पन्न होगा तद उसी ना नरक में जो स्वर्ग मिलता है मजबूत स्वर मिलता है बहुत मजबूत है अग्नि में जलाएंगे कष्ट तो बहुत होगा नष्ट मरेगा नहीं अभी थोड़े हुआ तो मर जाता है नरक मरे तो मरे में मरेगा नहीं हाथ पैर सिर काट दो मरेगा नहीं कष्ट भोगेगा तैलो भांडव बिल्कुल बड़ा कड़ाई में तैलो ऐसे पकौड़ा चाहते है ना ऐसे आदमी को उठा करके ऐसे फेंक देंगे उसमें एकदम चल होता है मरेगा नहीं मर जाने पर तो कष्ट नहीं होगा मरेगा नहीं इसे रहेगा और भोगना पड़ेगा पत्थर से पीटेंगे पर लेकर के वे करके जैसे धान को पीटते किसी लाठी से पीटते पैर लेकर पीटेंगे जोर से पथरंग हाथ पैर कटेगा फटेगा रक्त होगा मरेगा नहीं शरीर में बड़ा आघात तो यहाँ थोड़ी आघात हो तो मर जाता है मरेगा नहीं भोगना पड़ता है दुख तो तरब तो तो चना में दुख सुख उत्पन्न होता है तो कहते वो नर्क चला गया वो स्वर्ग चला गया ऐसे व्यवहार होता है औपचारिकम आत्मन गमनाधिकम तो आत्मा का गमनादि वस्तु तो नहीं है केवल जहां स्वर्ग उत्पन्न हुआ वहाँ सुख दुख उत्पन्न हुआ आत्मा सर्वत्र है तो तदवचिन्द तो आत्मा में सुख दुख उत्पन्न होने से ही कहते वहाँ स्वर्ग अथवा नर्क चला गया ये गमनादि व्यवहार औपचारिक अथ गम गमनाधिकम इस अभिप्राय से कहते हैं कर्म वसत कचित्क सुखादिखा तथा लोकांतरे देहे कर्म नेाधिजाजि य कर्म बसत कादा चितम सुखाधिकम यहाँ इस शर् में सुख दुख मिलता है सुख तो हमेशा मिलता है न हमेशा मिलता, मिलता है कभी कभी सुख मिलता है कभी दुख मिलता है हमेशा सुख मिलता है किसको दुख नहीं मिलते कैसे है कभी सुख कभी दुख सुखाधिकम सुख दुख कागा चित्छा द्वेष आदि कभी कभी होता है तथा लोकांतर अन्य लोक में देह जो बनेगा वहां कर्मणा इच्छादिजन्य कर्म से पुण्य पाप कर्म से इच्छा द्वेश प्रयत्न सुख दुख आदि उत्पन्न होता है तो केवल यह हुआ जिस कर्म फल देगा उसके अनुसार वहां स्वर्ग बनेगा वहां सुख दुख इच्छा द्वेष प्रयत्न उत्पन्न होने से गौण प्रयोग की आत्मा स्वर्ग चला गया जीवात्मा नरक चला गया ये जो कहा जाता है गौण प्रयोग वस्तु का तो आत्मा सर्वव्यापक है जहां कर्म के कारण देह बनेगा वहां देहा अवश्य आत्मा में सुख दुख उत्पन्न होता है ऐसे न्यायिक लोग जो आत्मा को विफू मानते हैं वो गमना आदि को गौण पड़ेगा कहते हैं एवंच एवंच संभवेतांग कर्मकांड समग्रोत्र समग्रोत्र एवंच कर्मकांड्रोत्री ते वेद एवं च ऐसा होने से सर्वग्यामागमो संभवतापक सर्वग है आत्मा सर्व... सर्वग सर्व व्यापक होने पर भी गमागमु गिदली में संभवे संभवताम संभव यो गम आगमन संभव है गौण प्रयोग है जहाँ कर्म के अनुसार सुख दुख मिलता है वहाँ सर्ज अवचिना आत्मा में सुख दुख उत्पन्न होता है सज बनता है तो कर्म के अधीन सज बनने से कहा जाता है सर्ड़ गया स्वर्ग में गया स्वर्ग से वापस आया ऐसे गमनागम संभव है आत्मा सर्वग होने पर भी अत्र कर्मकांड समग्र प्रमाणम अवदन उन्होंने कहा है कर्मकांड सब प्रमाण है यदि स्वर्ग काम इत्यादि बहुत विधि वाक्य कर्मकांड में निषिध वाक्य महा सर्वभूतानि ब्राह्मणो ब्राह्मणों नंतव्य इसी प्रकार बहुत है तो ये सब प्रमाण है पुण्य विधि विहित कर्म तो करेगा तो पुण्य से स्वर्ग आदि प्राप्त करेगा निषिद्ध कर्म करेगा तो पाप होगा नरकादि नीचे उन्हीं को प्राप्त करेगा ये प्रमाण है तभी गमनागमन इसी प्रकार गौण होने से प्रमाण हो जाएगा सर्वगप तो व्यापक होने पर भी ऐसे गौण गमनागमन हो सकता है अवदन एवमती आत्मन कर्तृत्व आदि धर्म किम प्रमाण इतः कर्म कांडग्र आत्मा में कर्तृत्व ए समानते भुगतान करता है और भुगतता है कर्म करेगा सुख दुख भोगेगा इसमें क्या प्रमाण है कहते कर्मकांड प्रमाण तो कर्म स्वर्ग काम स्वर्ग की इच्छा जिसको है वो याग करे वो याग करता है पुण्य कर्म करता हुआ वही स्वर्ग भोगेगा तो भुगता है इसमें प्रमाण हुआ गमा अन्यो विज्ञानम आनंदमय अंतर विज्ञानमे पश्य अन्न आत्मा आनंदमय उसके अंतर आनंदमय से आत्म कम्क्त आनंदमय आत्मा कहा गया पहले भी कहा है इनम्छादीम प्रतिपाते इच्छा सुख दुख वाला आत्मा कोश से भिन्न व्यापक आत्मा ऐसे प्रतिपादन करते अतः तो पूर्वातर विरोध पूर्व पश्चाद के विरोध होता है कन से आशंक आनंदमय सुषुत पिचिष्यसे स्पष्टचिशा पूर्वकोश्य गुण पूर्वकोशकोष्यू यह आनंदमय कोश तो परिशिष्यवस्था में जो आनंद में सर होता है वो आनंदमय कैसा है अस्पष्ट अस्पष्ट चैतन्य वाला सस्वती अवस्था में चैतन्य है स्पष्ट नहीं होता है साम सा आत्मा पूर्वकोश सपूर्व को से ऐसा आत्मा सौ प्रथम आनंदमय को सतर है ये ऐसा गाथ प्रभाकर आदि मत में यही आत्मा है उसको आत्मा मानते हैं, असत्य गुणा ज्ञान आनंदादि गुण इसका ही है वो लोग मानते हैं जो अस्पष्ट चित में आनंदमय को स है वही आत्मा है प्रभाकर आदि का, का में ये पूर्व कोष पहला कोष है अंदर से गुण अस्य ज्ञान आदि गुण इसका है ऐसे प्रभाकर के अनुसार आनंदमेव को आत्मा कहा गया है <coughs> आनंदमय सुश्रुत तो अस्पष्ट चित यह आनंदमेव कोष परिशिष्य थे सुस्वती अवस्था में जो आनंदमेय कोष है जिसमें चैतन्य स्पष्ट नहीं होता है बाकी रहता है पूर्व कोष पहला प्रथम कोष है श्रौतेषु पंचकोशेश प्रथम पांच कोष में प्रथम यद्यपि अन्नमे आदि से लेंगे तो पंचम होगा वहां अंदर से लेंगे तो आत्मा के समीप प्रथम, पंच, प्रथम एशाम है पंचकोष्ठ प्रथम एसा आत्मा ऐसा कार्य प्राभाकरादीना आत्मा प्रभाकर तार्किदि इसको आत्मा मानते है इसमें ज्ञान सुख दुखादि है इसको ही आत्मा मानते है अस् आत्मा नये प्रोकता ज्ञान आनंद यही आत्मा में जो पहले ज्ञान सुख दुखाद इच्छा प्रयत्न आदि कहा गया यही गुणा है इसको आत्मा मानते हैं है तो। यह अभी चल रहा है आत्मा चिद है अचिद है उभय रूप है ऐसा विभाग है प्राधाकर आदि कहते आत्मा जड़ है चित्ती योगा चैतन्य बुद्धि आदि के संबंध से ही चेतन व्यवहार होता है सर्वपत जड़ है आगे अश आत्मा न चिदचिद रूप वर्णन दी त्या ये आत्मा चिदचितूप है चिद भी अचिद है कुमार भट्ट भट्ट से मित्र भट्ट मत अनुयायी वाले वर्णना करते कहते हैं गूढ़ चैतन्युत्त्म जडबोधस्वता आत्मनो ब्रुवते भक्ता चुत्ोत्थितमृते गुढ़ चैतन्य उत्प्रेक्ष गुड़ है अस्पष्ट चैतन्य है सुश्रुति अवस्था में उसकी कल्पना करते कल्पना करके तो कैसे कल्पना करते हैं बताएंगे उसकी कल्पना करते हैं और तो कल्पना क्या आगे स्मरण हो रहा है सौ गया सुख से जड़ होकर के कुछ पता नहीं चला स्मरण हो रहा है स्मरणता अनुभूत का ही होता है तो सुश्रुति अवस्था में आनंद में रहा था का ज्ञान था इस अनुभव सुश्रुति का अनुभव कोई करने वाला था जो अभी स्मरण हो रहा है इसलिए अनुभव करने वाला जो चैतन्य पहले था किन्द स्पष्ट नहीं होने से उसको स्पष्ट चीज कल्पना करते हैं कल्पना करके आगे फिर क्या कहते अनुभव जो कहते हैं शोक पर उठने पर कहते हैं कि वो आगे कहेंगे बिल्कुल जड़ा होकर हो गया पता नहीं चला अज्ञान रहा तो अज्ञान रूप है जड़ आत्मक है और उसका साक्षी चेतना भी है चित रूप भी है अचिद रूप है चेतन अस्पष्ट चेतन का कल्पना करतन्य की कल्पना करके चिदत्मक जड़ बोध स्वरूप जड़ भी है और बोध भी है बोध मतलब चेतना चिद अचिद चिद्ध जड़ बोध स्वरूपता ब्रुवते आत्मन आत्मा में जड़बोध उभय स्वरूपत्व मानते हैं ब्रूते ब्रुवाते कहते हैं भट्ट भट्टअ वाले कैसे कहते हैं चीदुत्प्रेक्षा कैसे होती चिदुत्पेक्षा उत्थित स्मृति स्मृते चिदुत् उठने के बाद जो स्मरण हो रहा है सुस्मृति का न किंचखमहस्प यह जो स्मरण हो रहा है स्मरण से चित उत्प्रेक्षा, चैतन्य की कल्पना स्मरण होता है तो अनुभव हुआ था अनुभव तो चैतन्य के द्वारा चैतन्य नहीं तो अनुभव कैसे होगा इसे चैतन्य की उत्प्रेक्षा करते हैं, उत्थित स्मृत है। उठने के बाद जो मनुष्य पुरुषों को स्मरण होता है उसी स्मरण से चैतन्य की उत्पेक्षा करते है भट्टा भट्ट आत्मनो गुढ़म चैतन्य उत्प्रेक्ष गुढ़म कहा तो स्पष्टम चैतन्य उत्प्रेक्ष कल्पना करके चैतन्य चिज्जड़मकता वर्णयतीक्षाया चैतन्येक्षा के कलना चीदुत्थित उथितमृतेचित्ती योजना उत्थत स्मृत स्मरण उत्थित पूर्व सुक्त पश्चाद पहले सोया था अभी अभिजा उसका जो स्मरण हो रहा है उसी से चैतन्य की उत्प्रेक्षा होती है सुप्ते रुथितस्य जायमान स्मरणार्थ सुप्ति से जज्ञा जो पुरुष है उसका जो जायमान उत्पद्यमान स्मरण उत्पन्न होता है उसी स्मरण से सूप्त चैतन्य से उत्प्रेक्षा होती सुसुप्तो भवम यदि सौसुप्तम सुसुप्त काम होने वाले चैतन्य की उत्प्रेक्षा कल्पना होती है कैसे कल्पना आगे कहेंगे ओदुत्प्रेक्षा प्रकार में वो स्पष्ट है उत्पेक्षा चिदुत्प्रेक्षा चैतन्य की उत्प्रेक्षा कल्पना कैसे है उसका प्रकार स्पष्ट करके कहते हैं जड़ो भू तासू मिति जामती विना भूत्वा जाभूति कथिदुप्यूस्मती करम पर कोई भूतवा रात में कुछ हुआ? सुना कोई चोराए थे या क्या हुआ आज सुना तथा जड़ो भूतवापसन बिल्कुल गाठ निदे सो गया जड़ो भूतवा जड़ो को सो गया ऐसे कहते हैं लोग कहते कोई उस उतने की सुबह कहते वो रेहमत उस समय बिल्कुल जड़ जड़ भूता सो गया था जड़ भूता तथा अभी जो बोल रहा है ये का अनुभव अभी कर रहा है अभी सुश्रुति है नहीं नहीं उसका अनुभव अभी हो रहा है इसको अनुभव कहते अनुभव कहेंगे नहीं अनुभव नहीं है उनको अधिकार नहीं बोल जितने में पूछते इसको अनुभव कहेंगे क्या नहीं। अनुभव क्यों कहेंगे नहीं वर्तमान में सुस्ती नहीं तो उसका अनुभव कैसे होगा प्रत्यक्ष होगा सुश्रुति का अभी नहीं। अब कह रहा है प्रत्यक्ष कह रहा है जो ये अनुभव नहीं ज्ञान दो प्रकार है स्मृति अनुभव अनुभव का क्या लक्षण है स्मृति भिन्न ज्ञान स्मृति भिन्न ज्ञान अनुभव ये अनुभव नहीं है स्मृति सम्बद्धम वर्तमान गृह चक्रादि जो वर्तमान हो इंद्रिय संबद्ध हो तो उसका प्रत्यक्ष होता है सश्रुति वर्तमान है क्या नहीं। उसका प्रत्यक्ष होगा स्मरण काल में इसलिए अनुभव रूपे स्मरण रूपये अनुभव नहीं तो क्या होगा स्मरण होगा स्मरण किसका होगा पहले अनुभव नहीं हुआ तो स्मरण होगा पहले अनुभव क्या होगा तो स्मरण करेगा पहले जिसका अनुभव नहीं हुआ उसका स्मरण होगा नहीं कभी तो प्रत्यक्ष देखा हुआ का स्मरण होता है अनुभव केवल प्रत्यक्ष से होगा ऐसा कोई जरूरत नहीं शब्द प्रमाण से अनुमान से अनुभव होता है किंतु जैसे अनुभव वैसे स्मरण होगा शब्द से सुना अस्ति उत्तर श्याम दिशा देवतात्मा हिमालय नाम नगाधिराज उत्तर उत्तर दिशा में एक देवता है हिमालय नाम कबड़ा पर्वत हिमालय देखने के पहले से सुना हुआ हिमालय उत्तर दिशा में सुना है तो कभी स्मरण होता है नहीं भारत समय उत्तर दिशा में हिमालय है उस समय हिमालय कैसा है कोई किसी प्रकार कल्पना करते हैं सुना हुआ बड़े पर्वत है कोई कुछ होते है बहुत बड़ा पर्वत होगा बर्फ से बढ़ा हुआ जैसे तो बर्फ का जैसे मंदिर दिखता है ऐसे बर्फ के बहुत बड़ा पहाड़ दिखेगा ऐसे भी कल्पना करते हैं जैसे कि कल्पना करके स्मरण करते है कहते हैं नहीं इसी प्रकार कोई तो प्रत्यक्ष दिखने पर होता है कि अनुभव करके यहाँ जो स्वयं कह रहा है की मैं जड़ो हुआ ये कोई अनुमान आदि शब्द प्रमाण से सुना है क्या स्वयं अनुभव किया था अभी स्मरण कर रहा है यदि जाड्य का अनुभव नहीं होगा ऐसे स्मरण होगा जाद्य, बिना जाड्यानुभूति कथनचित न उपपद्य जड़ो भूत तदापसा समी जो जाडिय की स्मृति कश्य स्मृति जाड्य जड़ता का स्मरण हो रहा है जड़ता का जो स्मरण हो रहा है जाड्य के अनुभव के बिना स्मरण कभी होगा अनुभव अनुभूति बिना कतन चीनोप्त कभी स्मरण नहीं हो सकता है अनुभूति अनुभूति में प्रत्यय क्या है अनुपुर अनुभूति स्मृति में, में वैसा है स्मृति धातु ऐसी त्रिया कर स्मृति धातु ऐसी कर श्रुति श्रुति स्मृति गति मत कितने से बन जाएगा त्रिया से अनुभूति ठीक प्रकोपद्य जडो भूत उस समय काल जड़ो भूत जो स्मरण होता है रूपा स्मृति एवं रूपम यस्य, ऐसा का, रूप यमृति जडता का उत्थित पुरुष से, से जायम जाने के बाद पुरुष कैसे स्मरण होता है कैसे स्मरण होता है जाड्य भूत अश्वासम ये क्या करती है स्मृति से क्या निश्चय करना सुश्रुति कालीन जाड्याण अनुपद्यमानाश्रुति कालीन जाड्या अनुभव के मना स्मरण होगा सुश्रुति काल में जाड्य का अनुभव होगा तो स्मरण होगा नहीं तो स्मरण नहीं होगा अनुपद्य माना तदानीतन जाड्यानुभव कल्पयती तदानतन तदान भव सुस्विकाल में होने वाले के अनुभव का अनुभव की कल्पना करती है कल्पति का कर्ता कौन है स्मृति जो जाद्य की स्मृति होती है और स्मृति ही कल्पना करती है किसकी कल्पना जाद्या अनुभव की क्योंकि स्मृति अनुभव की मना नहीं होती है जाद्य की स्मृति होती है तो जादय अनुभव हुआ था कल्पना होती सुस्व तो चैतन्य लोपा भाव प्रमाण मह सुरस्व चैतन्य का लोप नहीं होता है नाच नहीं होता है इसमें प्रमाण कहते हैं दृष्ट दृष्टि श्रुत सुप्तु ततस्व ततस्व अकाश प्रकाशा महात्मा खुतवती युतवत दृष्ट दृष्टिप्रुतः श्रुति में कहा गया नहीं दृष्ट दृष्टि पर लोक विद्यते अविनाशित तो तो। दृष्टा की जो दृष्टि है सर्वभूत दृष्टि ज्ञान उसका नाश नहीं होता ऐसे सुरस्ती काल में दृष्ट दृष्टि दृष्टा की दृष्टि का अलोक लोप नहीं होता है श्रुतः में कहा गया सुस्ती अवस्था में दृष्टा के दृष्टि का लोप नहीं होता है इसे श्रुति में कहा गया ततस्वय इसलिए क्या सिद्ध हुआ सिद्धवा तस तटका तस्त कार अयमा अकाश प्रकाश अ प्रकाश, प्रकाश और प्रकाश दोनों से युक्त योग मिश्रण मिश्रण मिश्रण में युद्धा से निष्ठागर युथ युतका भी अकाश प्रकाश भी अप्रकाश हिजा प्रकाश चैतन्य चीदिदयात्मक आत्मा अकाश प्रकाशा यूथ बीच में दृष्टांत दे दिया खब्यो तो वत जैसे जुगुन कहते अंधकार उसमें अंधकार दिखता है प्रकाश दिखता है दिखता है प्रकाश दिखता है अंधकार दिखता है जैसे प्रकाश उभ ऐसे आत्मा में चैतन्य भी है जाद्य भी है ऐसे भारत कुमार लो भट्ट मत अनुया क्यूंकि जाद्य का स्मरण होता है तो जाड्य से जाड्य मानना पड़ेगा और स्मरण होता है तो अनुभव हुआ प्रकाश मानना पड़ेगा तो प्रकाश और प्रकाश दोनों से युक्त है आत्मा काल में चैतन्य का लोप नहीं होता है इस नहीं दृष्ट दृष्टि विद्याशी दृष्टा है जीव उसका जो स्वरूपभूत दृष्टि है आत्म स्वरूप ज्ञान रूप दृष्टि दृष्टि है, है ज्ञान उसका विपल लोपन हासन नहीं होता है अविनाशी होने से इस द्रष्टुर दृष्टुर आत्मन स्वरूपभूता दृष्टि लोपन भी सी द्रष्टा है आत्मा उसका जो स्वरूप उसकी जो दृष्टि है स्वरूप स्वरूपभूता दृष्टि है उसका लोपन नहीं होता है जो नहीं होता है में कहा अविनाशी त्वार्थ विनाश रही तो स्वभाव तवार उसका स्वभाव है विनाश नहीं होता है जो स्वरूपभूत दृष्टि एक नित्य दृष्टि है एक अनित दृष्टि है घट ज्ञान पट ज्ञान जो होता है अनित ज्ञान है उसकी उत्पत्तिनाश है कि स्वरूपोत्र दृष्टि का नाश नहीं होता है अन्यथा लोपवादिनों पर निस्साखिक वक्त अशक्यवाद सशोक्त चैतन्य लोपावत लोपवादिनों पर निस्साखिक लोप जो मानता है चैतन्य का लोप मानेगा चैतन्य का जो लोप हो जाएगा तो साक्षी के बिना स्मरण होगा लोप हो जाएगा तो निस्साखी कश्य जिसका साखी कोई नहीं है साक्षी नहीं रहेगा तो उसका सुस्रुपति में सो गया इसे कहा जा सकता है वक्तुमा शो नहीं कहा जा सकता है इसे लोप तो नहीं होता है उसका स्वभाव है विनाश रहित सुप्त चैतन्य लोप अभाव सूर्य सुश्रुति में चैतन्य का लोप नहीं होता है चैतन्य लोप का अभाव सूत्र में कहा गया है लोप हो जाएगा तो स्मरण नहीं होगा तथोपि कारण तो अयम अप्रकाश प्रकाशभ्याम युक्त तथोपि कारणा अयमात्मा खब्तव जैसे खद्यत जुगुण इसी प्रकार अस्फुरण स्पुरभ्याम अप्रकाश का अस्फुरण प्रकाश स्पुर स्फुर और अस्फुरण दोनों से युक्त होता है इसे चीज जड़ उभ्यात्मक ऐसा कृम्य भट्टानुजायी मानते हैं अस्म भाट्ट मते दुष्माधान पुरस्थ सांख्यमत उत्थर भट्ट मत में दूषण कथन पूर्वक दूषण सेधान कथन दोषकथनपूर्वक से सांख्यमता आरंभ करते हैं निरंस्योभत्म न कथि घटिष्यूप एवात्मेहुशा विवेकिन या आत्मा है निर निरवय निरवय में उभयात्म कथित न घटिष्य सवयव वस्तु में तो उभयात्मक होगा निरवय वस्तु में उभय कैसे होगा निरंश है आत्मा और एक अंश में जुगन में एक अंश में प्रकाश एक अंश में प्रकाश नहीं ये तो संभव है और निरवय में उभय कैसे होने एक अंश में चेतन एक अंश जड़ ये कथनचित न घटिष्य चिद्रूप आत्मा आत्मा सिद्रूप ही है चैतन्य रूप सिदरूप ही, ही है ये सांख्य विवेके आहु सांख्य विवेक करने वाले कपिलख्य कपिल मत है कापिलख्य ये विवेक करने वाले कहते हैं सिद्धरूप ही है तो। पूर्णमीदर्ण मुदे पूर्ण पूर्णमाद पूर्णमेवशिष्यसे ओम शांति शांति शांति